संक्षिप्त महाभारत उद्योग पर्व नहुष की इंद्र पद प्राप्ति उसका इंद्राणी पर आसक्त होना और इंद्राणी का अवधि मांग कर अश्वेध यज्ञ द्वारा इंद्र को शुद्ध करना राजा सल्ले कहते हैं यदि तिर सब सब देवता और ऋषियों ने कहा कि इस समय राजा नहुष बड़ा प्रतापी है उसी को देवताओं के राज पद पर अभिषिक्त कर दो वह बड़ा ही तेजस्वी यशस्वी और धार्मिक है यह सलाह करके उन सब ने नहुस के पास जाकर कहा कि आप हमारे राजा हो जाइए तब नहुस ने कहा मैं तो बहुत दुर्बल हूँ आप लोगों की रक्षा करने योग्य मुझमें शक्ति नहीं है ऋषि और देवताओं ने कहा राजन देवता दानव यक्ष ऋषि राक्षस पितृगण गंधर्व और भूत ये सब आपकी दृष्टि के सामने खड़े रहेंगे आप इन्हें देख ही इनका तेज लेकर बलवान हो जाएंगे आप धर्म को आगे रखते हुए संपूर्ण लोकों के स्वामी बन जाइए तथा स्वर्गलोक में रहकर ब्रह्मर्थ्य और देवताओं की रक्षा कीजिए ऐसा कहकर उन्होंने स्वर्गलोक में नहुष का राज्याभिषेक कर दिया इस प्रकार वह संपूर्ण लोकों का स्वामी हो गया किंतु इस दुर्लभ वर और स्वर्ग के राज्य को पाकर पहले निरंतर धर्म प्रणाण रहने पर भी वह भोगी हो गया वह समस्त देवोद्यानों में नंदन वन में तथा कैलाश और हिमालय आदि पर्वतों के शिखरों पर तरह तरह की क्रीड़ाएं करने लगा इससे उनका मन दूषित हो गया एक दिन वह क्रीड़ा कर रहा था उसी समय उसकी दृष्टि देवराज की भारिया साध्वी इंद्राणी पर पड़ी उसे देखकर वह दुष्ट अपने सभा सदों से कहने लगा मैं देवताओं का राजा और संपूर्ण लोगों का स्वामी हूँ फिर इंद्र की महसी देवी इंद्राणी मेरी सेवा के लिए क्यों नहीं आती आज तुरंत ही सचि को मेरे महल में आना चाहिए नहुस की बात सुनकर देवी इंद्राणी के चित्र में बड़ी चोट लगी और उसने बृहस्पति जी से कहा ब्रह्म मैं आपकी शरण हूँ आप, आप नहुस से मेरी रक्षा करें आपने मुझे कई बार अखंड सौभाग्यवती एक की पत्नी और पतिव्रता का वचन दिया है अतः आप अपनी वह वाणी सत्य करें तब बृहस्पति जी भय से व्याकुल हुई इंद्राणी से कहा देवी मैंने जो जो कहा है वह अवश्य ही सत्य होगा तुम नह नहुस से मत धरो मैं सच कहता हूं, तुम्हें शीघ्र ही इंद्र से मिला दूंगा इधर जब नहुस को मालूम हुआ कि इंद्राणी बृहस्पति की शरण में गई है तो उसे बड़ा क्रोध हुआ उसे क्रोध में भरा देख कर देवता और ऋषियों ने कहा देवराज क्रोध को त्यागी आप जैसे सत्पुरुष क्रोध नहीं किया करते इंद्राणी परिस्त्री है अतः आप उसे क्षमा करें आप अपने मन को परिस्त्री जैसे पाप से दूर रखें आखिर आप देवराज हैं अतः अपनी प्रजा का धर्म पूर्वक पालन करें भगवान आपका मंगल करें जिसे उन्हें इसी प्रकार नहुष को बहुत समझाया किंतु कामाशक्त होने के कारण उसने उनकी एक न सुनी तब वे बृहस्पति जी के पास गए और उनसे बोले देवर्षि श्रेष्ठ हमने सुना है कि इंद्राणी आपकी शरण में आई है और आप ही के भवन में है तथा आपने उसे अभयदान दिया है परंतु हम देवता और ऋषि लोग आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप उसे नहस को दे दीजिए। देवता और ऋषियों के इस प्रकार कहने पर देवी इंद्राणी के नेत्रों में आंसू भर आए और वह दीनता पूर्वक रो रोकर इस प्रकार कहने लगी ब्रह्मण मैं नहुस को पति रूप में स्वीकार नहीं कर सकती मैं आपकी शरण में हूँ आप इस महान भय से मेरी रक्षा करें बृहस्पति जी ने कहा इंद्राणी मेरा यह निश्चय है कि मैं शरणागत का त्याग नहीं कर सकता अनिंदित तू धर्म को जानने वाली और सत्यशिला है इसलिए मैं तुझे नहीं त्यागूंगा फिर देवताओं से कहा मैं धर्म विधि को जानता हूं, मैंने धर्म शास्त्र का श्रवण किया है और सत्य में मेरी निष्ठा है इसके सिवा मैं हूँ भी ब्राह्मण जाति का इसलिए मैं कोई न करने योग्य काम नहीं कर सकता आप लोग जाइये मैं ऐसा नहीं कर सकूंगा इस विषय में पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने कुछ वचन कहे हैं उन्हें सुनिए जो पुरुष भयभीत होकर शरण में आए हुए व्यक्ति को शत्रु के हाथ में दे देता है, उसका बोझा हुआ बीस समय पर नहीं उगता, उसके खेत में समय पर मिलता ऐसा दुर्बल चित्त पुरुष जो अन्न भोग प्राप्त करता है वह व्यर्थ हो जाता है उसकी चेतना शक्ति नष्ट हो जाती है वह स्वर्ग से गिर जाता है और देवलोग उसके समर्पित छब् को ग्रहण नहीं करते उसकी संतान अकाल में ही नष्ट हो जाती है उसके पितर नरकों में निवास करते हैं, और इंद्र के सहित देवता लोग नषम वर्षति वर्ष कालेतम प्रपन्नमति शत्रे न सत्रातारम लभते ऋण मिछन मोघ मोघमन बिंदं नष्ट स्वर्गो भ्रशति नीत प्रद योवै न तर हव्यम प्रति गृहति देवायते चाश प्रजा सदा विवास पितरोश्च कुरते प्रपन्न प्रदा सत्रवै सेंद्रदेवा प्रहर वज्रम इस प्रकार ब्रह्मा जी के कथनासार शरणागत के त्याग से होने वाले अधर्म को जानते हुए मैं इंद्राणी को नहुस के हाथ में नहीं दे सकता आप लोग कोई ऐसा उपाय करें जिससे इसका और मेरा दोनों का ही हित हो तब देवताओं ने इंद्राणी से कहा देवी, यह स्थावर जंगम सारा जगत एक तुम्हारे ही आधार से हुआ है। तुम पतिब्रता और सत्यनिष्ठा हो एक बार नहुस के पास चलो तुम्हारी कामना करने से वह पापी शीघ्र ही नष्ट हो जाएगा और देवराज सक्र फिर अपना ऐश्वर्य प्राप्त करेंगे अपनी कार्य सिद्धि के लिए देवताओं से ऐसा निश्चय करके इंद्राणी अत्यंत संकोचपूर्वक नहुस के पास गई उसे देखकर देवराज नहुस ने कहा सुचिस्मित मैं तीनों लोकों का स्वामी हूं इसलिए सुंदरी तुम मुझे पति रूप में वर लो नहुष के ऐसा कहने पर पतिव्रता इंद्राणी भय से व्याकुल होकर काटने लगी अपने हाथ जोड़कर ब्रह्मा जी को नमस्कार किया और देवराज नहुस से कहा सुरेश्वर मैं आपसे कुछ अवधि मांगती हूँ अभी यह मालूम नहीं है कि देवराज शक्र कहां गए हैं और वे फिर लौटकर आएंगे या नहीं इसकी ठीक ठीक खोज करने पर यदि उनका पता ना लगा तो मैं आपकी सेवा करने लगूंगी नहुस ने कहा सुंदरी तुम जैसा कहती है वैसा ही सही अच्छा शक्र का पता लगा लो किंतु देखो अपने इन सत्य वचनों को याद रखना इसके पश्चात नहुस से विदा होकर इंद्राणी बृहस्पति जी के घर आई इंद्राणी की बात सुनकर अग्नि आदि देवता इकट्ठे होकर इंद्र के विषय में विचार करने लगे फिर वे देवाधिदेव भगवान विष्णु से मिले और उनसे व्याकुल होकर कहा देवेश्वर आप जगत के स्वामी तथा हमारे आश्रय और पूर्वज हैं आप समस्त प्राणियों की रक्षा के लिए ही विष्णु रूप में स्थित हुए हैं भगवान आपके तेज से वृत्ता का विनाश हो जाने पर इंद्र को ब्रह्म ने घेर लिया है आप उससे छूटने का उपाय बताइए देवताओं की यह बात सुनकर विष्णु भगवान ने कहा इंद्र अश्वमेध यज्ञ द्वारा मेरा ही पूजन करो मैं उसे ब्रह्महत्या से मुक्त कर दूंगा इससे वह सब प्रकार के भय से छूटकर फिर देवताओं का राजा हो जाएगा और दुष्ट बुद्धि नहोस अपने कुकर्म से नष्ट हो जाएगा भगवान विष्णु की वह शुभ और अमृतमय वाणी सुनकर देवता लोग ऋषि और उपाध्यायों के सहित उस स्थान पर गए जहाँ भय से व्याकुल इंद्र छिपे हुए थे वहां इंद्र की शुद्धि के लिए ब्रह्महत्या की निवृत्ति करने वाला महायज्ञ आरंभ हुआ, उन्होंने ब्रह्महत्या को विभक्त करके उसे वृक्ष, नदी, पर्वत, पृथ्वी और स्त्रियों में दिया, इससे इंद्र निष्पाप और निशोक हो गया किंतु जब वे अपना स्थान ग्रहण करने के लिए आए तो उन्होंने देखा कि नहुस देवताओं के वर के प्रभाव से दुस्साह हो रहा है तथा अपनी दृष्टि से ही वह समस्त प्राणियों के तेज को नष्ट कर देता है यह देखकर वे भय से कांप उठे और वहां से फिर चले गए तथा अनुकूल समय की प्रतीक्षा करते हुए सब जीवों से अध्यक्ष रहकर विचरने लगे